या तुम्हें इस बात का दुख है कि जगतनाथ प्रभु श्री कृष्ण जब पृथ्वी पर थे तो शंख चक्र गधा पद्मधारी अपने चरण रखते थे तो तुम प्रसन्न रहती थी तो उस समय गौ माता ने भगवान श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन किया भगवान श्री कृष्ण में जो थे उनतालीस गुण थे कितने गुण थे उनतालीस गुण जिसमें सत्य बोलना और फिर आचरण से रहना हमें आचरण के अंदर रहना चाहिए आचरण क्या है कि बड़ा कौन है छोटा कौन है संत कौन है गुरुजन कौन है बेटा कौन है बेटी कौन है पत्नी कौन है माँ बाप क्या है यह आचरण रखना हमें कि किसको किस वक्त क्या सम्मान देना और क्या मर्यादा देनी आचरण से रहना चाहिए आपका आचरण ठीक नहीं होगा तो लोग आपको बुरा भला कहने लग जाएंगे जय हो प्रभु कृष्ण भगवान में गुण था आचरण से रहते थे हृदय में धार्य रखते थे सब्र रखते थे भगवान कृष्ण हृदय में कैसा सब्र रखा भगवान ने जितना सबर श्री कृष्ण ने रखा होगा उतना किसी ने रखा भी नहीं होगा बहुत सब्र रखते थे भगवान श्री कृष्ण बहुत सब्र भगवान के अंदर और क्षमा कर देना ये गुण में श्री कृष्ण में बहुत अच्छा था क्या कर देते थे क्षमा कर देते थे और संसारी माया मोह से वृत रहते थे श्री कृष्ण जो है वो संसारी माया मोह से दूर रहते थे मस्त रहते थे आगे जो कुछ परमेश्वर देवे उसमें संतुष्ट रहना जो भगवान ने दिया है उसमें मस्त रहना यह भी गुणता भगवान कृष्ण में मीठे वचन बोलना बहुत मीठे वचन भगवान कृष्ण कह देते हैं और मन इंद्रियों को वश में रख देते हैं यह भी गुणता भगवान में सब छोटे बड़े को बराबर जानकर किसी से अभिमान की बात ना करना भाई सब छोटे बड़े सबको भगवान ने इज्जत दी है तो किसी से भी कोई घमंड की बात ना करना ये गुण भी भगवान कृष्ण के अंदर था और किसी के दुर्वचन कहने पर बुरा नहीं मानना अर्जुन ने इस बात को खुद कहा गीता के अंदर जब भगवान ने विराटूप दिखा दिया था तो अर्जुन ने खुद कहा इस बात को कि प्रभु कभी कभी अकेले में और कभी मित्रों के संग कभी सोते हुए कभी खाते हुए मैं आपको अनाप शनाप प्रभु बताने क्या क्या कह देता था आप मुझे क्षमा कर दे ये प्रभु के अंदर गुण था महाराज किसी काम में जल्दी नहीं करना भगवान कृष्ण किसी काम में जल्दी नहीं करते थे सुनी हुई बात याद रखना सुनी हुई बात को याद रखना अपना कहा हुआ वचन ना भूलना भगवान में गुणता है ज्ञान को स्तित रखना मतलब ज्ञान को हमेशा कायम रखना ज्ञान कब कायम रहेगा जब आप दुलाते रहोगे उसको तभी कायम रहेगा ना क्या ख्याल है अब ये थोड़ी क्या अब थोड़ी सी कथा करने आ गई तो आज कथा करिए, महीने बाद कथा करने जा रहे हो दो महीने बाद कथा करने जा रहे हो तो कहा ज्ञान टिकने वाला कहा रहने वाला इसके लिए तो आपको नित्य जो है वो अभ्यास करते रहना चाहिए जाना चाहिए तो ज्ञान को स्तित रखना मन में वैराग्य रखकर स्त्री और पुत्र से अधिक मोह नहीं करना मतलब श्री कृष्ण में बहुत वैराग्य था तो कोई पत्नी बच्चों से मोह नहीं करते थे कर किसी से अभिमान की बात ना करना और देखो ना भगवान कितने धनी थे उसके बावजूद भी भगवान कैसे रहते थे कितनी निम्रता थी भगवान में बल अधिक होने से घमन ना करना कि मैं बहुत ताकतवर हूं मेरे सम्मान तो कोई ताकतवर है ही नहीं ये घमन भगवान नहीं रखते थे जबकि राधा उपनिषद के अनुसार आपके अंदर छह खूबियां हैं और छह खूबियां में आप कौन थे बलवान थे लेकिन कभी भगवान कृष्ण ने अपने बल का घमन नहीं किया है सबसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ होना ये भी बहुत अच्छा गुण है सबसे श्रेष्ठ कोशिश करेंगे हम सबसे अच्छे बन जाए भाई जैसे कि ये बुरी बात नहीं है लोग उसको गलत ले जाते हैं आप जब स्कूल में पढ़ रहे हैं कॉलेज में पढ़ रहे हैं कहीं में पढ़ रहे हैं तो आपकी कोशिश यही रहेगी कि अच्छा पढ़कर अच्छे मार्क्स लाना मार्क्स लाना तो ये तो वही बात हो गई ना ये सबसे श्रेष्ठ अच्छी होने की कोशिश करना सब विद्याओं को जानना श्री कृष्ण को सब विद्याएं आती थी, थी। इसलिए जरासन आदि उनको क्या कहते हैं माया है माया, माया कहते थे भगवान कृष्ण को दूसरे का दुख देखकर कर दुखित हो जाना यह भी भगवान कृष्ण का गुण था किसी का दुख देखते हैं और दुखित हो जाते थे और किसी से ना डरना किसी से भगवान डरते भी नहीं थे साहब किसी से नहीं डरते थे जो कोई अपना दुख कहे उसका हाल मन लगाकर सुनना अगर कोई कह रहा है तो उसके उसकी बात को मन लगाकर सुनना भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों की बातें जानना। अब भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों की बातें हम कैसे जानेंगे हम ग्रंथ के माध्यम से जानेंगे पुराण पुराण पुरान का मतलब क्या होता है का?